आत्मज्ञान को सर्वोपरि साधन आत्मा का वरण श्रुति कहती है कि नम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न भुवना श्रुते नमे वयस वृणुते तेन लभ्य तस्मा विवृणते तनुस्वाम मंडक उपनिषद शास्त्र को पढ़ लो और प्रवचन करना भी सीख लो तुम्हारे प्रवचन में हजारों लोग आने भी लगे तो भी गारंटी नहीं है कि तुमको आत्मदर्शन हो जाएगा कोई कहे हम उपासना करके ऐसी मेधा शक्ति प्राप्त कर लें कि ग्रंथ के अर्थ का अवधारण हमारे अंदर हो तो उससे आत्मदर्शन हो जाएगा कहाँ न वेधया इसके द्वारा भी आत्मदर्शन की गारंटी नहीं है ये सब साधन है इसमें कोई संशय नहीं पर गारंटी नहीं है कहा अच्छा हम श्रवण करते रहें सत्संग श्रवण करते रहें सत्संग का फल तो निश्चित ही मोक्ष होता है कहा सत्संग का फल निश्चित ही मोक्ष होता है फिर भी श्रुति कहती है न बहु ना तुम सुनते रहो जीवन भर तो भी गारंटी नहीं है कि तुमको आत्मदर्शन हो जाएगा यद्यपि श्रवण मुक्ति का साधन है ज्ञान का साधन है पर गारंटी का साधन नहीं कर सकते परंतु एक बीच में तथ्य है यमे वैस वृणते तेन लभ्य ये गारंटी के साधन तब बनेंगे जब आप वर्ण कर लेंगे अपने लक्ष्य को भाष्यकर भगवान कहते हैं ऐसा साधक यह साधक जब आत्मानम एवं ऋणते हमको आत्मदर्शन ही करना है चाहे सब कुछ छूट जाए पर आत्म दर्शन ही करना है सबको त्याग देना पड़ेगा पर भगवान का दर्शन ही करना है वरण जब कर ले जैसे जब तक वरण नहीं हो जाता तब तक कन्या का चित्र भी फैला रहता है और युवक का चित्र भी फैला रहता है पर जब वरण हो जाता है सगाई हो जाती है तो उसका भी एक जगह केंद्रित हो गया और उसका भी चित्र एक जगह केंद्रित हो गया विवाह तो आगे होना है पर चित्त जो फैला हुआ था वह तो एक जगह केंद्रित हो जाता है इसके पहले एक जगह केंद्रित नहीं रहता यहाँ कहते हैं यमय वैश्यूणुते जब साधक वरण कर लेता है यही हमको प्राप्त हो वरऊ शंभु नत रहो कुमारी मानस हमको शंभु ही चाहिए कोई देवता बड़े ऐश्वर्यशाली हैं इससे कोई मतलब नहीं हमको जो चाहिए वही चाहिए वरण होने के बाद कोई लड़का कितना भी सुंदर है क्या मतलब उससे उसका मन एक जगह केंद्रित हो गया इसी प्रकार जब यह परमेश्वर का वर्ण कर लेता है तो निश्चित ही प्राप्त कर लेता है आप कहोगे भरत को प्रतिबंध हो गया मृग शरीर मिल गया क्या गारंटी रही नहीं गारंटी रही मृग शरीर मिलने पर भी तुरंत मनुष्य शरीर मिला और ज्ञान अपने आप हो गया बिना उद्यम के हो गया वह गारंटी ही रही प्रतिबंध आने पर भी हुआ वरण ठीक होना चाहिए इसलिए श्रुति कहती है कि यमे वैस वृणुते तेन लभ्या और तस्व आत्मा वृणुते तनु विवाह होने के पश्चात पति पत्नी में कोई छिपाव नहीं रहता ऐसे जब परमेश्वर को वर्ण कर लिया तो परमेश्वर अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है आपके सामने कुछ संत कहते हैं कि इस जीवन के वर्ण करने से क्या होगा जब तक परमेश्वर वर्ण नहीं करेगा इसलिए एस परमेश्वर यम आत्मानम ऋणते कहते हैं यह परमेश्वर जिस साधक को वर्ण कर लेता है उसके सामने प्रकट हो जाता है पर यह बताइए कि परमेश्वर भी राग द्वेश वाला है क्या वहाँ भी घूस चलती है क्या कि किसी को वरण करेगा किसी को नहीं वरण करेगा इसीलिए जो परमेश्वर को वरण करेगा परमेश्वर उसको वरण करेगा उसमें भी यही अर्थ है परमेश्वर की कृपा शक्ति उसमें अनुस्यूत हो जाती है तो परमेश्वर का स्वरूप ढका नहीं रहता परमेश्वर का स्वरूप प्रकट हो जाता है कोई संत इसका अर्थ और भी करते हैं कहते हैं ऐसा सदगुरु हो यम आत्मानम ऋण थे कहते हैं सदगुरु जब साधक को वरण कर लेता है यह हमारा है रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को वरण कर लिया कि यह हमारा पक्का शिष्य है तो सारा वैभव उनको प्राप्त हो गया सदगुरु भी क्यों नहीं सबको एक समान देखता सदगुरु की दृष्टि तो सब पर समान है पर शिष्य में ही योग्यता इस प्रकार की होती है कि सदगुरु उसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकता वह पूरी की पूरी कृपा खींच लेता है पर पूरा का पूरा ज्ञान ही खींच लेता है इसलिए यहाँ भी साधक में ही मुख्यता माननी पड़ेगी परमेश्वर की कृपा ही सब करती है यह बात ठीक है परमेश्वर की कृपा भी है पर आप में यदि योग्यता नहीं है तो आप उस कृपा को पकड़ नहीं सकेंगे भगवान का अवतार हुआ पांडव भी दर्शन किए और दुर्योधन ने भी दर्शन किया परंतु क्यों नहीं दुर्योधन प्राप्त कर सका जब तक वर्ण नहीं कर लेता जब तक अपना नहीं कर लेता कि यही हमारा है तब तक उधर से प्रकट होने पर भी उसका दर्शन नहीं कर पाता इसलिए यह सबसे प्रकृष्ट साधन है चाहे सगुण के विषय में चाहे निर्गुण के विषय में आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से वर्ण कर ले कि वरऊ शंभु न तो रहो कुमारी आपके मन में ऐसा वर्ण है तो निश्चित ही प्रवचन से भी आपको लाभ होगा श्रवण से भी लाभ होगा अर्थात पूरा लाभ ये सभी साधन करेंगे यदि वर्ण नहीं है तो ये साधन पूरा लाभ नहीं करेंगे आप सुनते रहेंगे पुण्य तो बनेगा कुछ संस्कार तो पड़ेगा आप कहो इसी जन्म में दर्शन हो जाए तो इस जन्म में दर्शन के लिए इस जन्म में ज्ञान के लिए आपको तत्व का वर्ण तो करना ही पड़ेगा जहाँ आप वर्ण किए तहाँ आपके चित्त में वही महत्व रहेगा दिन रात आपको उसी का चिंतन रहेगा भोजन बनाते समय भी वही चिंतन रहेगा कार्य करते समय भी वही चिंतन रहेगा चलते भी वही चिंतन रहेगा क्योंकि जिसका महत्व आपकी बुद्धि स्वीकार कर लेती है उसका चिंतन करना नहीं पड़ता है आप सोचते हैं कि न हो फिर भी होता है क्योंकि उसका महत्व हमारी बिंदी में बैठ गया एक घटना कुछ काल पहले की है जिस समय यहाँ मुसलमान लोगों का शासन था एक कानपुर के सेठ थे बच्चे उनके बड़े हो गए उन्होंने देखा अपना व्यापार संभालते हैं अब यहाँ रहेंगे तो हमारा अनुभव बहुत पुराना है इनका अनुभव बहुत थोड़े दिन का है तो हमको संतोष नहीं होगा टोकते रहेंगे इनको इससे इनको भी अशांति रहेगी हमको भी अशांति रहेगी आजकल अशांति यही हो जाती है वृद्ध का अनुभव पचास वर्ष का है और बालक का अनुभव बीस वर्ष का अब श्रद्धा तो वृद्ध की बात मान ले अब श्रद्धा हो तो वृद्ध की बात मान ले समझेगा कैसे वह सोचता है कि हमको कुछ करने नहीं देते और ये सोचते हैं कि अपने मन का चला तो सब घर ही बिगड़ जाएगा दोनों को संकट हो जाता है उन्होंने कहा अपना कर्तव्य हमने कर दिया कन्या का विवाह कर दिया बच्चों को व्यापार में लगा दिया वृंदावन में उनकी एक बड़ी कोठी थी उसमें चले गए वहाँ रह करके भजन करने लगे जब बालक आते दर्शन करते कुछ पूछते तो बताते नहीं तो कुछ नहीं तो बताते नहीं तो कुछ नहीं भजन करते प्रतिदिन बिहारी जी का जाकर दर्शन करते और पर, परिक्रमा करते एक दिन बिहारी जी की कृपा विलक्षण ढंग से हो गई ठंड का दिन था बाजार में गए एक बहुत बड़ा कमल कोई ले आया ऐसा कमल का फूल कभी देखा ही नहीं देखते ही मन में आया देखो आपके मन में जिसका महत्व होता है जब आप अच्छी वस्तु देखो तो उसी की स्मृति होगी और संकट आवे तो भी उसी की स्मृति होगी यही परीक्षा है उनके मन में आया यह फूल तो बिहारी जी को चढ़ाना चाहिए क्योंकि बिहारी जी का महत्व हृदय में बैठा है झट पहुंचे एक तो काल में कमल नहीं मिलता दूसरे कमल कमल बहुत बड़ा कहा भाई यह कमल दे दो उसने कहा एक रुपया लेंगे आज का रुपया नहीं था उस समय रुपया बड़ा महंगा था कहा एक रुपये से कम में नहीं देंगे सेठ ने कहा कोई बात नहीं बिहारी जी को चढ़ेगा हम एक रुपया देंगे इतने में एक नवाब का लड़का शराब पिए था वेश्या के यहाँ जा रहा था उसकी दृष्टि कमल पर पड़ गई उसके मन में क्या आया कि एक कमल हम वेश्या के लिए ले जाएं जिसका महत्व चित्त में है वहाँ उसके प्रति त्याग होता है वह कमल लेने आ गया सेठ ने कहा हम एक रुपये में ले लिया उसने कहा हम पाँच रुपया देंगे कमल हम ले जाएंगे अब बड़ा संकट आ गया सेठ ने कहा क्या बात है बिहार जी को हम कमल चढ़ाना चाहते थे इसमें बाधा क्यों आ गई इन्होंने कहा मैं दस रुपया दूंगा पर कमल बिहार जी को चढ़ेगा उसने कहा मैं सौ रुपया दूंगा पर कमल मैं ले जाऊँगा भक्त ने कहा मैं 200 रुपये दूंगा पर कमल बिहारी जी को चढ़ेगा ना आपके लड़क ने इनका मैं 500 रुपये दूंगा पर कमल मैं ले जाऊँगा भक्त ने कहा मैं 1000 रुपये दूंगा पर कमल बिहारी जी को चढ़ेगा उसने कहा मैं 10000 रुपये दूंगा पर कमल मैं ले जाऊँगा वह तो शराब में था भक्त ने कहा मैं 20000 रुपये दूँगा पर कमल बिहारी जी को चढ़ेगा उसने कहा मैं तीस रुपये दूँगा पर कमल मैं ले जाऊँगा भक्त ने कहा मैं पचास हजार रुपया दूँगा पर कमल बिहारी जी को चढ़ेगा अब वह ठंड पड़ गया ठंडा पड़ गया उसने कहा पचास हजार में तो कितनी वेश्या मैं खरीद लाऊंगा यह तो कोई पागल मिल गया चुप कर गया भीड़ लग गई उन्होंने सबसे कहा देखो भाई मैं अपनी कोठी नीलाम करता हूं आप लोग इसकी बोली लगाओ और पचास हजार इसको दे दो आज बिहारी जी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई उन्होंने कोठी छोड़ा दिया बिहारी जी के दर्शन करूंगा, जैसे संत मांग के खाते हैं ऐसे खाऊंगा किसी पेड़ के नीचे या किसी धर्मशाला में रह जाऊंगा। बिहारी जी, जी की इतनी बड़ी कृपा आज मेरे ऊपर हो गई यह कमल ऐसे नहीं आया बिहारी जी की कृपा से आया इतना त्याग कैसे आया क्योंकि भगवान का महत्व हृदय में है जिस दिन स्वरूप प्राप्ति का महत्व आपकी बुद्धि स्वीकार कर लेगी जिस दिन भगवत दर्शन का महत्व स्वीकार तो कर लेगी उस दिन सारे जगत को आप एक क्षण में त्यागने में समर्थ हो जाएंगे जगत तो त्यागा ही हुआ है पर मन ने पकड़ करके रखा है आपको जगत ने पकड़ करके रखा नहीं है जिसने मन में पकड़ करके रखा है वह मन की पकड़ तुरंत टूट जाएगी इसीलिए शास्त्र कहता है यमे वई स्वृणतें तेनालभ्य यह एक गारंटी का साधन है यह गारंटी का साधन आपके हृदय में प्रज्वलित हो जाए तो जो भी साधन सत्संग इत्यादि के हैं सभी साधन आपको लाभ करेंगे नहीं तो लाभ नहीं कर पाते लाभ करते हैं पर फल नहीं दिखाई देता जैसे नीचे पानी है आप कहीं से खोदिए पानी निकलेगा पर कहीं प्रतिबंध थोड़ा है कहीं प्रतिबंध ज़्यादा है कहीं दस फीट खोदना पड़ता है ऐसे आपके जीवन में योग्यता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए पर आप नहीं कह सकते प्रतिबंध कितना है किसी को थोड़ा प्रतिबंध हटाना पड़ता है और इतने में भगवान का वरण हो जाता है और किसी को ज़्यादा प्रतिबंध हटाना पड़ता है स्वरूप तो आपको प्राप्त ही है भगवान आपको प्राप्त ही है प्रतिबंध हटाने का काम करना है यही साधना है भगवान कहाँ छिपा हुआ है भगवान तो प्राप्त ही है पानी प्राप्त है जहाँ आपका पैर है वही पानी है पर प्रतिबंध जितना है उसको तो हटाना पड़ता है इसी के लिए साधन है यमे वैश्वृतें तेन लभ्य दूसरी बात यह है कि वर्ण हो जाने पर समर्पण हो जाता है बुद्धि बहुत चालाक है वह जगत को तो पकड़ लेती है और काम कर लेती है पर परमात्मा के विषय में असफल हो जाती है क्योंकि उसमें सीमित अहमता होती है और सीमित अहमता जब तक है तब तक आवरण बना रहता है एक संत कहते हैं पड़ा मुर्दार कुएं में निकाला सौ घड़ा पानी कहते हैं एक मुर्दा गिर गया कुएं में जब मुर्दा गिरेगा तो इसमें दुर्गंध आएगी ही दुर्गंधे आने लगी तो कहा क्या करें किसी ने कहा कि पानी निकाल दो उसने पानी निकाल दिया पर मुर्दा नहीं निकाला मुर्दा का पता नहीं था उसको पानी निकाल दिया अब नया पानी हो गया फिर दो दिन में दुर्गंध आने लगी किसी ने कहा केवड़े के फूल छोड़ो उसमें केवड़े के फूल छोड़े गए एक दो दिन सुगंध ही रही फिर दुर्गंधी आने लगी ऐसी ही यह चित्त रूपी कुआ है इसमें यह देहाभिमान रूपी मुर्दा पड़ा हुआ है हम उपाय तो बहुत करते हैं जब भी करते हैं तब भी करते हैं परंतु इस मुर्दे को नहीं निकालते साधु भी हो जाते हैं तो भी इस मुर्दे को नहीं निकालते और अहंकार बढ़ जाता है कहता है देखो यह गृहस्थ हमको प्रणाम नहीं किया अहंकार निकालने के लिए तो हम साधु हुए पर अहंकार और बढ़ गया अहंकार असूक्ष्म हो करके हमारे अंदर बैठ गया ज्ञान का अहंकार हो गया संन्यासित्व का अहंकार हो गया साधुत्व का अहंकार हो गया यह अहंकार इतना सूक्ष्म है कि आगे बढ़ने ही नहीं देता किसी को सबसे बड़ी समस्या यही है जब तक यह देहाभिमान चित्र रूपी कुएं में बैठा हुआ है जब तक यह नहीं निकलेगा तब तक कुएं का पानी शुद्ध होगा नहीं दुर्गंध ही आए बिना रहेगी नहीं चाहे आप कहीं पहुंच जाओ यह एक सच्चाई है इसलिए जब यमे वैश्वर्णते जब यह वर्ण कर लेता है तभी यह अहंकार चूर्ण हो जाता है अरे इसी विशिष्ट अहंकार को दूर करने के लिए सब साधन हैं ज्ञान भी हमको अहंकारी बना दे मैं सत्संगी हूँ यह तो बड़ा दुष्ट है वह भी एक अहंकार है अहंकार ही बनता जाएगा जरूर आपका अहंकार उसकी अपेक्षा शुद्ध हुआ पर अहंकार रहेगा जैसे चंदन की लकड़ी है उसका स्वभाव सुगंधि है आप कीचड़ में गाड़ दे देंगे थोड़े काल में निकालिए तो दुर्गंधि आती है चंदन की लकड़ी में दुर्गंधि आ रही है पर वह दुर्गंधी चंदन की नहीं है दुर्गंधी कीचड़ की है जब दुर्गंधी आए तो उस पर थोड़ा इत्र लगा दीजिए तो थोड़े क्षण सुगंधि मालूम होगी पर दुर्गंधि उससे नहीं जाएगी आप केवल कीचड़ का अंश धो करके पृथक कर दीजिए चंदन में सुगंधि स्वाभाविक है इसी प्रकार आप शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव हैं आप में सुगंधि स्वाभाविक है पर देह आदि के साथ संसार से मिल करके इसमें अशुद्धि मालूम होती है मैं कहता हूं आपका मन पूर्ण शुद्ध है